भग अस्तु देवा, तेन वयं वगव्याम तंवा भग सर्वइज्जो हवी सु अस्तु भगवान्ग ही भगवान् देवा हे विद्वानों ते तेना भगवता उस भगवान के सहाय से के द्वारा वयम हम लोग भगवंत भगवाले ऐश्वर्य वाले श्याम होवें जो भग भगवान हो जाए होता है उसी के कारण हम भी ऐसा भगवान होवे तंवा इसलिए उस आपको भग स्वरूप जो हवीती सभी के सभी आपको ही चाहते हैं स नो भग पूरा एता भवे इसलिए नो हमारे लिए सह वह हे भग हे भगवान पुरा प्रथम पूर्वतः आ भव भवईह एता यहाँ पर आप प्राप्त होइए इसमें नीचे एक वाक्य आया है पहले ऐसा कौन मनुष्य भाग्यहीन मनुष्य है जो आपको प्राप्त होने की इच्छा ना करे तो आपको क्या लगता है ये ठीक है या नहीं है वाक्य आपकी दृष्टि में आपकी अनुभूति में आपके चित्त की स्थिति से आपको अपने बारे में क्या लगता है भाग्यहीन लगता है भाग्यहीन है या भाग्यवान है चाहिए नहीं इसमें क्या कहा है इच्छा ना करे कौन ऐसा भाग्यहीन है जो आपको प्राप्त करने की इच्छा ना करे अर्थात जो इच्छा नहीं करता है वो ही भाग्यहीन है अर्थपति से फिर क्या हुआ भाग्यवान कौन कहला सकता है जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा कर रहा है करेगा वाला नहीं जाने हाँ आनंद को प्राप्त करना इतने मात्र से ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा सिद्ध क्योंकि आनंद अन्यत्री है इसलिए आनंद हेतु नहीं बनेगा और कभी न कभी कर लेंगे ये डंडा मार है कि सटते पिसते है और दूसरे के कंधे पर बंदूक चिल्लाने वाली बात है वो कमाओ लेगा खा तो हम लेंगे ही ठीक है कहीं कहीं मिल जाएगी एक रोटी बोलते हैं ना तो कहीं कहीं एक रोटी मिल जाएगी मतलब मुझे पसीना बहाने की जरूरत नहीं है हाथ पसारूंगा कोई डाल देगा ये अकर्मण्यता भी तो हो सकती है ना जो कहता है कहीं कहीं तो मिल ही जाएगी मुझे करने की तो जरूरत है ही नहीं कोई न कोई कर देगा तो अपने ऊपर नहीं आ रही ना कि मुझे मैं तो कर ही लूंगा मैं कर लूंगा का मतलब स्वयं तैयार है वो करने के लिए की हाँ। कोई कोई रोटी दे ही देगा, देगा। जितना पुरुष किया उतनी तो रोटी अब आगे करेगा तो वो और गुर गुर वो भी मिलेगा लेकिन जितना उसने सोचा कि मैं कुछ ना करूँ अकर्मण्यता जहाँ आई और मैं हाथ तो कर्म तो उसने किया जितना किया उतना मिल गया तो अकर्म्यता से हाथ पसारना ये कर्म नहीं है रोटी का रोटी का कर्म तो है कि पसीना बहाना फावड़ा चलाना वो तो स्वयं कमाना है तो जैसे भिक्षुक होते हैं यहाँ जैसे पढ़ाई किया उसके तो बाद में फिर बाहर भिक्षा लेने जाते हैं उसमें ऐसा है एक व्यक्ति जैसे बाजार में है है ना तो किसी चीज की दुकान कर रखा है एक ही दुकान में हर चीज नहीं मिलती है ना दूसरी दुकान में दूसरी चीज मिलती है तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के यहाँ जाता है या नहीं जाता है ना? और वो उससे सामान लेता है ना तो सामान कैसे देता है दुकानदार उसको किस स्थिति में के तो नहीं देता है ना उसको भिखारी मान के तो नहीं देता है ना।, ना ना भिखारी मांग के लेता है ये क्यों चीज तो कुछ और ले रहा है ये और उसके लिए खेत जैसे मान ले कोई दुकानदार है कपड़ा बेचता है और वो किराने की उसमें चला गया अनाज की दुकान में खेती उसका दादा भी नहीं किया है कभी और वो अनाज मांग रहा है कि तू तो मुझे अनाज दे दे हम्म तो अब वो अनाज जिसके दुकान में वो उसको क्या मान के देगा की कपड़ा देता है तो, कभी हमें भी तो, कपड़ा तो बराबर हो गया ना वहां तो नहीं रहा ना भिकमगा तो यही नियम यहाँ भी लगेगा यहाँ भी कोई विशेष चीज उपलब्धि ये कर रहा है जो कि जिसकी अपेक्षा उसको पड़ेगी यानी कि जो कार्य ये कर रहा है उससे जो सुख मिलेगा ना वो सुख दूसरे के लिए भी अपेक्षित होगा और कल को इसके किए हुए कर्मों से उसकी उपलब्धि उसको होगी अगर ऐसी स्थिति है तो ये भिखमंगापन नहीं है तो जो कोई ब्रह्मचारी होता है विद्वान होता है वो क्या करता है विद्या को विकसित करता है वो विद्या ही उसकी खेती है खेती में विद्या की अपेक्षा पड़ेगी पड़ती है लेकिन वहां वो इतना ज्ञान बिजान विकसित नहीं कर सकता एक खेती कर रहा है और एक प्रयोगशाला में खेती होती है ना तो दोनों वालों में अंतर होती है ना प्रयोगशाला के अनुसार फिर अगर यहाँ खेती की जाए तो ये अच्छी हो जाती है तो वहां प्रयोगशाला वाले खेती अच्छी क्यों हो गई तो दिखान दिखान। हाँ उसमें प्रधानता रखी हुई है ज्ञान विज्ञान की लेकिन उसके लिए करना कितना पड़ता है उस प्रयोगशाला वाले ऐसे नहीं होते हो। कि किसान की कि, कि तरह तो नहीं होंगे ना वो उनको बाहर की सहायता मिलती रहती है तब उतना कर पाते हैं किसान को इतना मिलता नहीं है इसलिए यहाँ नहीं कर सकता व्यक्ति खेती सीधे सीधे कर रहा है तो जान भी जान अब नहीं कर पाएगा दुकान में बैठा है तो अब उस चीज का निर्माण नहीं कर पाएगा वो निर्माण तो वो उद्योग वाले करेंगे और उद्योगशाला में भी जो सीधे सीधे बना रहा है वो उसको विकसित नहीं कर सकता उसके लिए अलग बैठता है सोचने वाला जो होता है ना उसका इंजीनियर हाँ वो उसमें फिर नहीं करता है तो एक तो ज्ञान भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है विकसित कर रहा है उसका फिर दूसरा उपयोग कर रहा है तो अब क्या है ये उसके लिए हो गया अब वो नहीं कहेगा कि तूने तो ये काम किया नहीं तुझे कैसे दूंगा ये तो ये कहेगा भाई मैंने जो किया वो तुम्हें नहीं दूंगा इस कारण से आप दोनों का समन्वय हो जाएगा ये इसकी वस्तु में उसके लिए हो जाएगी काम आएगी और उसकी वस्तु में इसके काम आ जाएगी तो विद्या ये जो ब्रह्मचारी प्राप्त करता है विद्या प्राप्त करता है ईश्वरी प्राप्त करता है बल प्राप्त करता है सीधे सीधे धन नहीं करता है ये उत्पादन लेकिन धन के जो कारण है ना विद्या है बल है शरीर है सारा कुछ इसमें आएगा क्योंकि अभी जितना कुछ तैयार ये हो जाएगा कल को ये समाज में जाएगा तो समाज में यही चीजें इसके उपार्जन फिर काम आएगा ना वहां तो इस कारण से ये अब क्या है उसके लिए कर रहा है तो कर रहा है तो वे भिखारी नहीं कहलाता है ये लेकिन जो इस निमित्त से नहीं अब कर रहा है उसको अपना जीवन काटना है बस कोई देन नहीं देना है ना अपने लिए कोई नई चीज ये खोज कर रहा है और ना दूसरे के निमित्त से कुछ कर रहा है लेकिन ये जीना चाहता है दूसरे से लेना चाहता है अब ये भिकमंगा है यही दया का पात्र है वो यानी निंदनीय जिसको कहेंगे ना हाथ फैलाने वाला इसका अर्थ है हाथ फैलाने वाला तो जो अक्रमण्य व्यक्ति होता है कुछ करना नहीं चाहता यानी अपने लिए भी विशेष नहीं कर रहा है वो आध्यात्मिक यानी आंतरिक उन्नति भी नहीं करता है उसके लिए भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और बाहरी जो होता है वो भी नहीं कर रहा है लेकिन वो चाहता है कि अब कोई इनको ही दे देगा यानी इन दोनों चीजों को छोड़ के अब वो कहता है कि कोई देगा तो ये वही प्रमादी है वो वस्तुता ये भिखारी है वो भाग्यहीन इसका ही नाम है तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिसके अंदर ऐसी इच्छा नहीं है सीधा सीधा वही भाग्यहीन है क्योंकि भाग्य का उत्कर्ष जो होना है ईश्वरी का उसका सीधा आधार ईश्वर है और ईश्वर को वो फेंक देना चाहता है प्राप्त नहीं करना चाहता है तो प्राप्त करके भी ये क्या होगा अंत में रोएगा ही पश्चाता भी होगा इसको क्योंकि जिस क्षेत्र में ये पुरुषार्थ करता जा रहा है कल को वो पुरुषार्थ छिन जाएगा इससे पकड़ के रखने की क्षमता नहीं रहेगी ना इसके पास और जो दिला सकता है उससे विमुख हो गया है उसको अब जान नहीं पाएगा ईश्वर से अगर बुद्धि विपरीत हो गई है और लोक में ही केवल लग गई है तो अंतिम में काल में जाकर के क्या हुआ लोक भी रहेगा नहीं इसके हाथ में और ईश्वर तो है ही नहीं तो अब दोनों ओर से जाएगा ये तो वहां अब इसको पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला है तो अब ये अंत में इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर व्यक्ति खाली हो गया तो वो वही तो भाग्यहीनता है होना तो चाहिए पुरुषार्थ यदि हम करते जा रहे हैं तो हमारा सुख बढ़ते जाएगा दुख घटते जाएगा परिणाम तो ये होना चाहिए जितना जितना हमारा समय आगे बढ़ता जा रहा है उतना उतना दुख हमारा कम होना चाहिए और सुख बढ़ना चाहिए तब तो इसका अर्थ है ये पुरुषार्थ हम कर रहे हैं लेकिन आगे जाकर के परिणाम इससे विपरीत आना है तो वो पुरुषार्थ नहीं होगा फिर वो उसमें ऐश्वर्य नहीं आएगा फिर ऐश्वर्य का मतलब होता है निरंतर सुख का जो हेतु है उसी का नाम है ऐश्वर्य स्वामित्व यानी साधनों के ऊपर उसका अधिकार बढ़ता जा रहा है सुख उसका सुरक्षित होता जा रहा है वही ऐश्वर्य कहलाता है, तो जो है। हाँ साधनों के ऊपर जा रहा है लेकिन उसका अंतिम जीवन जो है यानी एक व्यक्ति अपने इस जीवन में अपने आप को कितना अधिक कर सकता था उन्नत मान लो मुक्ति की प्राप्ति उसको हो जाती है तो उसके कितना आनंद हो सकता था लेकिन वो तो नहीं होगा ना इसको वो सुख नहीं मिलना है इसको वो तो कट गया दूसरी रही लोग में रहते हुए अब इसने मान लो कि धर्म पूर्वक यदि किया है तब कम से कम इस जीवन में तो चला ही गया उसका और चला गया है तो उसको अब यानी उसके भीतर ये तो कामना तो रहेगी कि ये मेरी चीज रहे मेरे पास तो इसका दुख तो होगा ही होगा उसको कोई भी व्यक्ति लौकिक व्यक्ति होता है दिन रात लोक के लिए पुरुषार्थ कर रहा है तो जब तक वो पुरुषार्थ उसका निरंतर होता जा रहा है ना तब तक तो उसको भयचिंता नहीं होगी लेकिन जहां से उसके पुरुषार्थ में बाधा आरंभ हो जाएगी वहां से उसको चिंता आरंभ हो जाएगी ये मेरा गया अब वहां से वो सुखी नहीं रह सकता है चाहे कितना कुछ कर ले हो क्योंकि जो उसका अंतिम था वही तो जा रहा है खिसक रहा है आधारित तो खिसक रहा है ना उसका इसलिए हाँ इनको तो दुख ही दुख दिन रात दुख दिख रहा था सुख की कहीं आशा भी नहीं थी लेकिन दुख तो कर था इनको अंधेरा ही था पूरा तो तो जबल्य हो गया तो तो हो। कैवल्य होने में भी ज्ञान नहीं हुआ है उनकी वास्तविक स्थिति वो तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी और विषियों के लिए अगर उन्होंने अपेक्षा पूरा चिंतन करता ना उस व्यक्ति ने या उन्होंने किया होता कि आखिर इस आत्मा शरीर से मैं क्यों जुड़ा हूं इतनी दयनीय स्थिति में मैं क्यों आ गया इस प्रश्न को यदि फिर से उन्होंने सोचा होता तो वो निश्चिंत नहीं हो सकते थे आदत सोचा उन्होंने आधे के बाद बुद्धि बंद हो गई लेकिन यहां से उन्होंने देखा कि इससे तो मैं उठ गया ऊपर तो नीचे की ओर से तुलना करने के कारण उनको दिख गया कि हाँ मैं अच्छा हूं ऊपर नहीं देखा अभी उन्होंने इस कारण से इतनी ही संतुष्टि है उनकी वास्तविक संतुष्टि नहीं आत्मा को पूरी स्थिति में सोचकर देखते कि आखिर में क्यों प्राप्त हुआ शरीर को इसमें और क्या निमित्त हो सकता है तो और... समय भी की जो की हो क्या उन्होंने नहीं किया है ना ये वही तो बता रहा हूं कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध क्यों हो जाता है इसका उत्तर दिया है उन्होंने इस प्रश्न को बिल्कुल नहीं उठाते हैं लोग ना उन्होंने उठाया ना आगे वाले उठाते हैं ये संसार की आखिर ऐसी रचना क्यों हुई इसका क्या उत्तर है उनके पास मत सोचो इस विषय में मत सोचो यही उत्तर है उनका संसार को वो क्या मानते हैं नित्य मानते हैं नित्य रचित मानते ही नहीं इसको वो क्यों नहीं मानते हैं वो उत्तर देना पड़ेगा नित्य मान लिया तो इस विषय में जरूरत ही नहीं सोचने की तत्व तो ज्ञान तो नहीं कहेंगे ना इसको ये तो वैसे ही है ना कि किसी का मां बाप अपना काम कर रहे हैं और बेटा कह रहा है कि मुझे जरूरत तो है नहीं काम करने की वे उसको खाने पीने को मिल रहा है वो पूर्ति कर रहे हैं तो अब ये क्या कहेगा मुझे काम करने की क्या जरूरत है कहेगा वो उसको पता ही नहीं है कि माँ बाप कर रहे हैं कुछ उसको सीधा सीधा मिल ही रहा है तो अब तो यही कहेगा ना जरूरत क्या है लेकिन जो माँ बाप की तरफ सोचेगा उसको लगेगा कि हाँ कोई है करने वाला मेरा तब तो उसको चिंता होगी ऐसे यहां इन्होंने संसार को तो यहां तो देख ली अपनी स्थिति केवल लेकिन यह सारी व्यवस्था कैसे हुई है ये तो सोचा ही नहीं इन्होंने। वो तो आधा है, पूरी बुद्धि नहीं इन्होंने, चिंतन ही नहीं किया इस विषय पर और उनकी भी कथा मतलब यह है सिर्फ बुद्धज की अंतिम अंतिम समय तक वो वस्तुता दुखी ही थे मरने मरने की स्थिति थी उनकी तो उस जो पहले कोई वेश्या या कोई है दूसरी एक महिला थी उसने उनको खीर आदि खिलाना खी शुरू किया उसके बाद इनका जीवन लौटा है नहीं तो मर जाते ही वहीं सोचते सोचते हाँ किसी ने किया है इनका फिर से मतलब इन चीजों को आरंभ कराया इन्होंने भोगों का आश्रय लिया है नहीं तो ये सूख रहे थे अपना अपना उपास कर रहे थे और मर जाते ये करते करते तो उसने जबरदस्ती इनको खिलाना पिलाना शुरू किया है वहां से ये लौटे हैं फिर उस स्थिति से तो इनका रास्ता तो नहीं कहा जा सकता है ना कि ठीक था जिस पर ये चल रहे थे ना बदल दिया ना फिर विचार को उनका जो रास्ता था जिस पर ये चल रहे थे नहीं चल पाए है ना इसलिए रास्ता प्रमाणिक नहीं होगा वो बाद में क्यों संशोधन किया उन्होंने फिर आए तो अब उतर करके तो यहीं आए ना लेकिन फिर भी पूरा नहीं सोचा है उन्होंने इस कारण से वो प्रमाणिक नहीं होंगे इस क्षेत्र में ही नहीं होंगे कुछ क्षेत्रों में ठीक है वैरागी तक का होगा वो लेकिन वैरागी का कुछ प्रयोजन होता है केवल वैरागी वैराग्य के लिए नहीं होता है वैरागी तो केवल इसीलिए था ना कि यहां बंधे रह गए उससे हटना है उसे जब तक नहीं हटते ऊपर नहीं जा सकेंगे उतने के लिए वैराग्य है आवश्यक अंतिम चीज नहीं है वैराग्य वैराग्य अंतिम नहीं है अंतिम तो मुक्ति ही है उसका यह साधन है केवल वैराग्य से समाधि होगी समाधि से ज्ञान होगा ज्ञान से मुक्ति होनी है तो वैराग्य कोई अंतिम कड़ी नहीं है महात्मा बुद्ध को भले था वैराग्य इस कारण से वो अंतिम हो गए ये नहीं होगा सिद्ध अंतिम तो वो अवस्था ही होगी और वो अंतिम चीज ईश्वर ही है उससे पहले कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। पर कहा गया है कि भग अर्थात भग ही भगवान भगवान कौन है ये जो भग स्वरूप है ऐश्वर्य स्वरूप जो है वही भगवान है ऐश्वर्य स्वरूप क्या होता है फिर अब जैसे यहां अपनी स्थिति में वो क्या कह सकते हैं संदेह की स्थितियां क्यों बनती है यदि हम भाग्य के लिए ऐश्वर्य के लिए यानी सभी साधनों की प्रार्थना करते हैं तो अब दूसरे ओर क्या होता है वैरागी कटता है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है और वैरागी की ओर अगर देते हैं ध्यान तो ऐश्वर्य की ओर से फिर वो होती है उपेक्षा होती है तो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि सब साधनों से हम संपन्न हो जाएं एक व्यक्ति तो अब उसके लिए यही बाधा आएगी कि उसको एक और सर्वस्व त्याग भी कहा गया है कि सब कुछ नहीं होना चाहिए अपने पास स्वामी दयानंद कहता है नगोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं था तो अब एक ओर तो वो स्थिति प्राप्त करनी है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे पास होना चाहिए अब इसमें क्या करेगा प्रार्थना व्यक्ति ईश्वर से ये मंत्र तो यही कह रहा है कि हम भग से संपर्क हो जाए पूर्ण हो गए तो अब भाग क्या होगा मतलब यहाँ किसके लिए होगा तो इसमें है कि देखिए जो व्यक्ति अभी लौकिक स्तर से चल रहा है तो जिस किसी भी क्षेत्र में लगा हुआ है उसकी पूरी उत्कर्षता वो चाहेगा उसका उत्कर्ष चाहने में दोष नहीं है वो उसको बढ़ाएगा वो क्षेत्रीय उसका उत्कर्ष होगा कोई व्यक्ति धन मान लो कमा रहा है तो अब धन के विषय में वो सोच सकता है कि मैं पूरा धनी बन जाऊं इसमें कोई दोष नहीं आएगा लेकिन वो चाहेगा कि मैं विद्वान भी बन जाऊं उतना ही धनबान जितना मैं बन जाऊं इतना ही विद्वान बन जाऊं तो अब नहीं हो पाएगा उससे अगर ज्ञान प्राप्त करने लग जाएगा व्यक्ति तो धन की उसको उपेक्षा करनी पड़ेगी ज्ञान बढ़ाने बढ़ाने के लिए धन नहीं बढ़ा पाएगा आपको धन बढ़ाने वाला ज्ञान नहीं बढ़ा पाएगा आपको ऐसे जो धन बढ़ा रहा है बल नहीं बढ़ा पाएगा वो अब किसी एक गुण की प्रधानता रहेगी सारे गुणों को पूरी तरह से नहीं बढ़ा सकता है तो यहाँ क्या होगा ये प्रार्थना एक सामूहिक प्रार्थना होगी कोई समाज को लेकर के राष्ट्र को लेकर के विश्व को लेकर के अब ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि हम इस क्षेत्र को बढ़ा देंगे दूसरे इस क्षेत्र को बढ़ा लेंगे तीसरे उस क्षेत्र को बढ़ा लेंगे एक समी रूप में सामूहिक रूप में ये सारी चीजें फिर यहाँ हो जाएंगी इस रूप में प्रार्थना करने में फिर कोई दोष नहीं आएगा अब ये होगा कि अपने अपने क्षेत्र से फिर करेगा कोई ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मण है सन्यासी वैरागी है तो वो धन को छोड़ देगा धन बढ़ाने की चिंता उसको नहीं करनी है उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा वो वो अपना ज्ञान विज्ञान के लिए प्राप्त करेगा यही उसका ऐश्वर्य होगा इस कारण से अब क्या होगा मुख्य ईश्वर हो जाएगा आधार खेती करने वाला व्यक्ति अब ईश्वर को खेती से जोड़कर चलेगा क्योंकि खेती के अंदर जितनी भी चीजें फसलें हैं जो भी है ये भी तो ईश्वर से ही बने हुए हैं ना सभी में ईश्वर का हाथ है तो इसी से ईश्वर का संबंध जोड़ेगा कि आपने ये बनाया है ये बनाया इतने विविध प्रकार की चीजें कितना सारा वहां भी ज्ञान विज्ञान है वो चिकित्सा वाला है वो चिकित्सा करता हुआ फिर ईश्वर से जोड़ेगा कि इतना विविध प्रकार का शरीर कैसे बना दिया है सारी रचना तो ईश्वर की है ना तो जो जिस क्षेत्र में है वो अपने क्षेत्र में ईश्वर को जोड़ेगा वहा क्योंकि सभी क्षेत्रों से ईश्वर का संबंध है हाँ बता के धनवान बलवान नहीं धन के पीछे लगेगा तो हो सकता है वो लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर पाएगा उत्कृष्टता एक एक में में रहेगी मान लो उसको शरीर पहलवान खूब बनाना एकदम से तो कब काम करेगा वो कार्यालय जाके लेकिन दोनों ही हो हो हो सकती हैं भी हो सकता है, भी हो सकता है। और को छोड़ दिया जाएंगा नहीं बलवान एक सामान्य स्थिति होगी बल्कि उसके पास एक सामान्य स्थिति होगी एक जैसे पहलवान होता है ना और एक सामान्य मनुष्य होता है सामान्य मनुष्य को भी दुर्बल नहीं कहते हैं दुर्बल उसको कहते हैं जो लकड़सा है बिल्कुल चला नहीं जाता है जो भी है उसको दुर्बल कहेंगे हर किसी को दुर्बल तो नहीं कहते ना लेकिन पहलवान भी नहीं बोलते तो एक और ऐसे ही सब धन तो सभी के पास होते हैं ऐसा तो कोई नहीं जिसके पास एक अधेला नहीं हो जो दरिद्र होता है उसके पास भी कुछ तो होता ही है वो भी लेकिन उसको नहीं बोलते है ना। किसको बोलेंगे यानी बहुत रूप में जिसके पास आ गया, से बढ़ गया है उसको धनबान कहेंगे उसको बलवान कहेंगे ऐसी विद्या किसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है सर्वथा ज्ञान वही कोई होता है क्या कोई नहीं होता है लेकिन विद्वान तो नहीं कहते ना उसको भूमनिंदा प्रसंसा सुनित योगे और क्या है वो यानी बहुत अधिक उत्कर्षता जब होती ना किसी विषय की तो उसमें क्या होता है वत प्रत्य लगता है तद वाला यानी धन सामान्य रूप से जिसके बाद बढ़ जाएगा अब उसको कहेंगे ये धनवान हो गया बल जिसके पास सामान्य व्यक्तियों से अधिक होगा उसको कहेंगे ये अब बलवान है पहलवान है ऐसी विद्या सामान्य से जिसको अधिक हो गया उसको अब कहेंगे ये विद्वान है ऐसी बुद्धि जिसकी औरों से ज्यादा चल रही है उसको कहेंगे अब ये बुद्धिमान है तो एक सीमा सामान्य सीमा हो जाएगी जितने समूह है समूह में एक सामान्य रूप में सभी के पास वो चीजें होगी लेकिन अब एक होगा जो उससे अधिक रखता है तो ये ऐश्वरी में आएगा अब तो ऐसा सभी क्षेत्रों में नहीं होगा ये वाला नहीं हो पाता है एक ही क्षेत्रों में होता है शास्त्रों में ही देख लीजिए ना आप चिकित्सा शास्त्र को ले लेंगे मान ली तो आप साहित्य में नहीं जा पाएंगे उतना साहित्य को ले लेंगे तो आप व्याकरण क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे व्याकरण को लेंगे तो दर्शन में नहीं जा पाएंगे दर्शन में भी अब सांग को ले लेंगे तो आप न्याय वाले में नहीं जाएंगे इतना न्याय में जाएंगे तो सांखी वाले में इतना नहीं जा पाएंगे उसको तो पूर्ण दुण नहीं होता है कोई भी नहीं होता है कोई भी क्षेत्र अनंत है बिल्कुल ज्ञान की दृष्टि से कोई भी सीमित नहीं है। हो गया कर सकता है, है वो हाँ, कर लेगा लेकिन उसमें क्या होना फिर व्याकरण बंद होगा ना उसकी अब वो नहीं बढ़ता रहेगा उसका वो जितना कर लिया हो गया वहां लग गया अब ये दूसरे में बढ़ाएगा तो वो तो हो गया ना कि सभी में नहीं बढ़ा सभी में उत्कर्ष नहीं हुआ ना फिर भी व्याकरण में भी नहीं आएगी उतना उत्कर्ष तो सीमा में जाकर मैंने जो आपको कहा था कि सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं हो पाएगा पूरा आपत्ति तो यहां से चल रही थी ना अपनी कि एक में हो सकता है ये आपका था मैं उसी को तो कह रहा हूं नहीं होगा तो व्याकरण को लेगा तो बंद करना पड़ेगा दर्शन में विशेष करने के लिए दर्शन को लेगा तो व्याकरण बंद करनी होगी और व्याकरण में जाएगा तो इसको छोड़ बंद करना पड़ेगा जितना कर लिया है इसकी किया है उसमें सीमा से बढ़ा सकता है लेकिन दोनों में एक साथ नहीं बढ़ेगा ऐसे करके होगा तो भी समाज में भी जो भी उत्कर्ष चाह रहे हैं हम जिस क्षेत्रों में तो अपना अपना एक क्षेत्र चुन लेंगे उसमें अब हम बढ़ाएंगे सन्यासी जो है वैरागी जो है साधु महात्मा वो अपने क्षेत्र में बढ़ाएंगे ज्ञान विज्ञान विद्या को विज्ञान वाले विज्ञान में बढ़ाएंगे चिकित्सा वाले चिकित्सा बढ़ाएंगे धन वाले धन में बढ़ाएंगे राजनीति वाले राज्य में विषय वो अपने अपने विषयों को बढ़ाएंगे सभी और इस तरह से कोई भी अगर अपनी विद्या को इस ईश्वरी को बढ़ाता है और ईश्वर के साथ संबंध रखता है तो अंत में उसका क्या परिणाम होता है सभी का बराबर आ जाएगा यानी उससे हटना हो जाता है क्योंकि लोग की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कि अंततः अन्त जाते जाते वैराग्य नहीं होता है चाहे विद्या है चाहे धन है बल है कोई भी ऐसा नहीं है जो अंत तक रोक के रखता है व्यक्ति को क्योंकि लोग की कोई भी एक चीज है ना उसमें आप नियम बना लो कि मुझे इससे इसमें विकल्प नहीं रखना है तो अब क्या होगा वो वस्तु से आपका राग हट जाएगा उससे क्यों क्योंकि वो पूरे काम नहीं आती है वस्तु इतना अच्छा घर बना लिया लेकिन आपने विकल्प डाल दिया कि अब मैं कहीं नहीं रहूंगा पूरा जीवन इसी घर में रहना है तो घर के प्रति आसक्ति हट जाएगी आपकी क्योंकि जितना सुख चाहिए नहीं मिलेगा उसमें ऐसे भोजन बना लो कितने तरह के भोजन आप यदि बदलते रहेंगे ना कि ये भी खा लूंगा ये भी खा लूंगा तो भोजन से राग नहीं जाएगा लेकिन आपने एक ले लिया कोई भी चुन लो खीर हलवा फूड़ी कुछ भी एक चुन लो दूसरा नहीं खाना है अब आपको उसमें राग नहीं रहेगा क्योंकि वो पर्याप्त नहीं होता है कोई सा भी है एक कोई भी वस्तु जो होता है पूरा नहीं होता है पर्याप्त हो जाएगा या अन्य में भी अन्य अगर विकल्प रखा तो नहीं होगा वैराग्य हाँ वो रख रिया तो हो जाएगा लेकिन ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कि जैसे ये है वैसे भी दूसरी है विकल्प तब हटेगा नहीं तो विकल्प बना रह गया ना तो नहीं जाएगा राग इससे तो तो चला जाएगा इसमें तो दिख रहा है कि नहीं मिल रहा है वो लेकिन इसके बाद लगाना पड़ेगा कि ऐसा ही वो भी है तब ये राग हट जाएगा पूरा नहीं तो राग नहीं हटेगा इससे हट जाएगा दिखेगा हट गया लेकिन हटेगा नहीं क्योंकि सभी चीजों का स्वरूप एक जैसा ही है हर कोई क्या क्या है है है अपर्याप्त तो अपने को क्या होता ना जैसे एक में वो लोग होने लगती है ये तो ये तो ठीक नहीं झट बदल देते हैं एक सब्जी अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी बनाओ इससे क्या होता है वो ही जो राग पहले था ना अब उसको दूसरा मिल गया आश्रय अब वो उससे जीवित रहेगा जब उत्कृष्टता हाँ वो चला जाएगा तो सभी क्षेत्रों में यानी पुरुषार्थ करना चाहिए ऐश्वर्य बढ़ाना चाहिए लेकिन ईश्वर को साथ जोड़ करके ईश्वर से रहित करके आप जोड़ते हैं तो फिर कल को जाके विकल्प ढूंढेंगे और फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे पूर्ण सुखी नहीं हो पाएंगे इस कारण से कहा कि है ईश्वर आप ही ऐश्वर्य है वास्तविक ऐश्वर्य आप ही है धन धान्य भी बढ़ाना चाहिए साथ में उसका विरोध नहीं है लेकिन ऊपर होना चाहिए ईश्वर उसका यानी ईश्वर ही वास्तविक ऐश्वर्य ऐश्वर्य हो ग आपको चाहते है हम हमको ऐसा दिखना चाहिए लगना चाहिए ईश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और हम आपको ही प्राप्त हो गए इन भौतिक ऐश्वर्यों को करते हुए भी बढ़ाते हुए भी चूँकि जहां आप खड़े हैं काम तो करना ही पड़ेगा चुपचाप अक्रमण्य नहीं हो सकते तो जिसको आपने हाथ में लिया है, बढ़ाते जाओ उसको कुछ उस एक क्षेत्र को चुन करके बढ़ाओ लेकिन बढ़ाते बढ़ाते फिर अंत में जाकर के ईश्वर को जोड़ के रखेंगे तो अंत में ये छूट जाएगा और ईश्वर पकड़ में रह जाएगा ये स्थिति रहेगी तो इस प्रकार से अपने को ऐश्वर्य बढ़ाना चाहिए and um.